ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्म के बिखरे मोती देह में क्राम के स्नायिक केंद्र को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क के केंद्र को निरंतर उत्तेजित करने वाला कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन यापन करने की बात कभी सोच भी नहीं सकता जो उसके लिए एक दिखावा और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की नकल मात्र हो जाता है आधुनिक जीवन में सिनेमा साहित्य नृत्य मनोरंजन वार्तालाप औषधियाँ नशीले पदार्थों आदि के द्वारा प्रायः काम वासना को उत्तेजित करने का प्रयत्न किया जाता है जब तक व्यक्ति इन सभी में छुपे खतरे को नहीं पहचानता तब तक वह सच्चा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता और न ही अपने को ईसा मसीह बुद्ध अथवा राम कृष्ण का अनुयायी कहला सकता है आध्यात्मिक पथ में भौतिक की अपेक्षा मानसिक समस्याएँ अधिक होती हैं अर्थ भावना अथवा तत्प्रतिपादित इष्ट के चिंतन सहित किया गया भगवान नाम का जब धीरे धीरे बाधाओं को दूर करके मन को अंतर्मुखी और ध्यान योग्य बनाता है परमात्मा जगत में शिशुओं के सदृश हम कुछ मात्रा में मूर्ति पूजक हैं हम किसी दैवी रूप की उपासना किए बिना नहीं रह सकते जब तक हम रूपों को सत्य समझते हैं तब तक हमें इस अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा लेकिन हमें इससे ऊपर उठना चाहिए जब हमारी आकृति हमें सत्य लगती है तो दिव्य आकृतियाँ भी हमारे लिए सत्य होती हैं लेकिन हमें दोनों से ऊपर उठकर सभी आकृतियों के पीछे विद्यमान परमात्मा को देखना चाहिए समस्त लहरों और बुद्बुद्धों के पीछे के सागर को अनेक में एक को देखने का प्रयत्न करना चाहिए आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ में हम दिव्य रूपों का ध्यान भले ही करें लेकिन हमें व्यक्तित्व के पीछे विद्यमान निराकार सत्ता तक पहुँचना चाहिए शुभ और अशुभ दोनों ही हमारे लिए समान रूप से सत्य हैं हमें शुभ का आचरण करना चाहिए और अशुभ से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए ऐसा करते समय हमें शुभ और अशुभ के बदले परमात्मा का चिंतन अधिक करना चाहिए जो इन अपेक्षित शुभाशुभ से परे हैं एक बादल की कल्पना करो जो एक स्थान पर घना और दूसरे स्थान पर हल्का हो घना बादल प्रकाश को ढक लेता है जबकि दूसरे हल्के भाग से प्रकाश प्रतिबिंबित होता है सूर्य अंधकार और प्रतिबिंबित प्रकाश दोनों से परे हैं इसी प्रकार परमात्मा पापी और पुण्यात्मा दोनों में है और उनसे परे भी हैं पापी में परमात्मा ज्योति आवृत है पुण्यात्मा में वह अभिव्यक्त हो रही है सूर्य मुखी बादल की दिशा से प्रकाश दिखाई अथवा न भी दिखाई पड़ सकता है सूर्य की ओर से केवल प्रकाश ही प्रकाश है वह अंधकार और प्रतिबिंबित प्रकाश दोनों के परे है सच्चा भक्त सभी वस्तुओं में भगवदीक्षा का दर्शन करता है श्री कृष्ण की बीमारी के समय जब शिष्यों ने उनसे निरोग होने के लिए भगवान से प्रार्थना करने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा मैं बीमारी से अच्छा होने के लिए प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ मेरी इच्छा भगवत इच्छा में विलीन हो गई है और मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है उन्होंने दर्शन किया कि वे सभी के मुँह से खा रहे हैं उन्होंने यह भी देखा कि उनका शरीर दूसरों के पापों के कारण कष्ट भोग रहा है दूसरों के लिए कष्ट भोगना प्रायश्चित करने का भाव ईसा मसीह में था और श्री रामकृष्ण में भी ध्यान में बैठने पर हमें केवल अंधकार दिखाई देता है भीतर एक बाधा है हमारा मन विद्रोह करता है और तत्काल भग जाता है हम कुछ प्रकाश चाहते हैं लेकिन केवल अंधकार दिखाई देता है यह प्रारंभ में होता है अपनी साधना को नियमित रूप से निरंतर करते रहने पर अधिकाधिक प्रकाश का अनुभव होगा काफी मानसिक कवायद अभ्यास की आवश्यकता है लेकिन निम्न स्तर पर यह संघर्ष केवल कुछ काल के लिए करना पड़ता है जब सभी ओर अंधकार हो तब अपने अभ्यास को महान और लगन के साथ करना पड़ता है उसके बाद सूर्य प्रकट होता है अंधकार में काल में साधना को अत्यधिक महत्व देना आवश्यक है अपने ध्यान जब प्रार्थना आदि करते रहो ढले ही वे थोड़े यंत्रवती क्यों न हो जाए सामान्यतः कठिनाइयों के समय लोग अपनी साधना छोड़ देते हैं उन्हें इसके बिल्कुल विपरीत करना चाहिए हम व्यर्थ की क्रियाशीलता और आलस्य इन दो के द्वारा परिचालित होते रहते हैं दोनों समान रूप से बुरे हैं और हमारी प्रगति को अवरुद्ध करते हैं हम बहुत कम अवसरों पर शांत अथवा संतुलित रहते हैं हम प्रायः या तो निदृत अथवा लक्ष्यहीन रहते हैं या फिर अत्यधिक क्रियाशीलता हमारी चंचलता को और बढ़ा देती है सत्व आंतरिक समरसता लाने का प्रयत्न करो तब तुम्हें उच्च मन स्थिति प्राप्त होगी कभी कभी हम पाते हैं कि हम बिना प्रयत्न के ही संतुलित समरस शांत हैं और सभी बातें हमारे समक्ष अत्यंत स्पष्ट हो जाती है लेकिन एक क्षण बाद हमारा सारा मनोभाव बदल जाता है इस उच्चतर मनोभाव को स्थाई बनाना है हमें इच्छा शक्ति की सहायता से सचेतन रूप से चेतना के उच्च केंद्र पर उठकर उच्च मनोभाव बनाने में समर्थ होना चाहिए यदि हम उसे पा भी जाएं, तो उसे बनाए रखना हम अभी नहीं जानते वह आता और चला जाता है पर हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते यह स्थिति परिवर्तित होना चाहिए हमें आध्यात्मिक भाव को किसी भी समय विकसित करना आना चाहिए कर्म फलों में आसक्त मत हो। गीता में कहा गया है तुम्हें कर्म करने का का अधिकार है, उसके फलों का नहीं। रूप से निरंतर विध्वस साधना और स्वाध्याय करते रहने पर अंत में फल अपने आप प्राप्त हो जाता है लेकिन साधना को कभी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि एक दिन आदत बनाना उद्देश्य है और अधिकांश लोगों के लिए साधना में व्यवधान होने पर पुनः उसे साधना और स्वाध्याय प्रारंभ करना अत्यंत कठिन होता है इन्हें अव्यवस्थित और छिछले ढंग से कभी नहीं करना चाहिए आत्मसमर्पण आध्यात्मिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है लेकिन वास्तविक आत्मसमर्पण क्या इतना आसान है हमें अपने क्षुद्र सत्ता क्षुद्र अहम से ऊपर उठने तथा परमात्मा के साथ तादाद स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में भी सार्वभौमिक गतिविधियाँ होती है हमारी इच्छा से भी महान एक इच्छा है जो आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले लोगों को एक दूसरे के निकट ले आती है आध्यात्मिक जगत में भी मांग और पूर्ति का नियम लागू होता है मार्ग में सदा उतार चढ़ाव आते हैं चिंतन के विभिन्न उच्च और निम्न स्तर होते हैं भगवत कृपा हमें उच्च आध्यात्मिक प्रवाह से संयुक्त करती है उस प्रवाह में स्वयं को फेंक दो तब तुम प्रगति करोगे प्रयत्न करो और तुम आश्चर्यजनक प्रगति करोगे यदि मैं प्रवाह में स्वयं को प्रवाहित होने दूँ तो अच्छा ही है लेकिन साथ ही यदि मैं थोड़ा तैरूँ भी तो मैं और तेजी से आगे बढ़ूँगा प्रातःकाल का समय अपने लिए अलग रखो साधना दक्षता की वृद्धि करती है और कर्म में भी सहायक होती है इच्छा शक्ति की सहायता से आंतरिक संतुलन बनाए रखो एकाग्रता से कार्य क्षमता बढ़ती है यदि हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो हमें स्वयं प्रशिक्षण लेना चाहिए दूसरों के देवत्व को जागृत करने से पूर्व हमें स्वयं दिव्यता को अभिव्यक्त करना चाहिए जिस मात्रा में हम स्वयं की सहायता करते हैं उतनी ही मात्रा में हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं क्या तुम तैर सकते हो यदि तुम दूसरों को डूबने से बचाना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं तैरना आना चाहिए अन्यथा दूसरों के साथ तुम भी डूब जाओगे अवश्य तैरना जमीन पर नहीं सीखा जा सकता सभी मानवों में आध्यात्मिक शक्ति प्रसूप रूप में विद्यमान है मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि केवल मानव के लिए ही एक पूर्ण सजग सचेतन स्वनियंत्रित जीवन यापन करना संभव है मानव में सहजात प्रवृत्तियां और बुद्धि दोनों ही हैं सामान्यतः पशुओं में सहजात प्रवृत्ति बहुत असगित रहती है लेकिन यह बात मानव बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है पशु कैसा अद्भुत नियंत्रित जीवन व्यतीत करते हैं मानव और पशु एक ही अद्वितीय अखंड सत्ता की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रसुप्त पड़ी हैं उन्हें अभिव्यक्त करना है आत्मा के विकास के लिए उनका उपयोग करना है जिससे सत्य का साक्षात्कार हो सके आंतरिक संदेश को ग्रहण करने का प्रयत्न करो अंतस्थ परमात्मा के साथ तादात्म स्थापित करने का प्रयत्न करो तब तुम दूसरों के साथ समरस हो सकोगे पहले आंतरिक समरसता आती है उसके बाद बाह्य समरसता आती है पहले भीतरी विसंगति होती है उसके बाद बाह्य विसंगति होती है इस आंतरिक समरसता को सचेतन रूप से प्राप्त करना बेहतर है इस तरह हम एक स्थायी मनोभाव को प्राप्त करते हैं और सोचने वाक की तरह अस्थिर नहीं रहते हमें वैसी शक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए जो हमें अधिक आत्मनिरीक्षक बनाए हमें दूसरों का चेहरा अपने चेहरे से अधिक अच्छी तरह दिखाई देता है उपनिषद में कहा गया है मानव इस तरह निर्मित हुआ है कि उसकी इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं हमारे मन को अंतर्मुखी होना चाहिए अपने लक्ष्य को न भूलो कुछ लोग योगिक सिद्धियां उपलब्ध करते हैं या उनका विकास करते हैं लेकिन वे दूसरों के कार्यों में दखल देते हैं और अपनी ओर ध्यान नहीं देते थियोसाफी और एंथ्रोपोसोफी स्वभाव विज्ञान में बहिर्मुखी प्रवृत्ति तो बहुत अधिक है अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करना नहीं बल्कि स्वयं को अंतरस्थ परमात्मा को सर्वव्यापी परमात्मा को जानना वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है बहुत से लोग सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं हमारी शक्ति सीमित है और उसके अव्यय के बहुत से रास्ते हैं हमें अंतर्यामी परमात्मा की ओर शक्ति की दिशा मोड़ देनी चाहिए